ब्रह्मानंद आत्मानंदो नाम द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद में आत्मानंद नामक दूसरा अध्याय पंचानंदों में से और आज से गिनते हैं तो द्वादश ब्रह्मानंद आत्मानंद प्रकरणम् बारह प्रकरण बारहवा पंद्रह प्रकरणों में से बारवा प्रकरण है जिसका नाम आत्मानंद प्रकरण है अथा ब्रह्मानंद अंतर्गत आत्मानंद नामक द्वितीय अध्याय आरब पूर्वोक्त योगानंद ज्ञानंतर अब ब्रह्मांड की अंतर्भूता आत्मानंद नामक दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है तदेव तो प्रथम अध्याय विवेकिन योगे नीजानंद अनुभव प्रकार प्रदर्शित वह जिस प्रकार से पूर्व प्रथम अध्याय में विवेकी पुरुष योग के द्वारा अपने निजानंद स्वरूप का अनुभव किस प्रकार से करता है वह प्रदर्शन करा बता करके अब मूढ़स्य जिज्ञासा विवेकी नहीं मूढ़स्य है लेकिन है अविवेकी जिज्ञास चाहता है जानना चाहता है की होते हुए भी जिज्ञासा आ गया जग गया किसी कारण ऐसे जिज्ञासा आत्म सुच तम पदार्थ विवेचनमुखेना मुखेना ब्रह्मानंद प्रकार दर्शेना शिष्य प्रश्न अवतार ऐसे मंद बुद्धि वाला फिर भी जो है जिज्ञासु ऐसे आदमी के लिए शब्द जो कौन है वो पदार्थ उसके विवेचन के के मुख बहाने से ब्रह्मानंद के अनुभव करने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए शिष्य के प्रश्न को अवतरित करते हैं पहले वांदा ब्रह्मानदीतरम व्यक्त योगी निजानंदम श्रास्तिका गति नन एवं इस प्रकार से वास्तरानंद और ब्रह्मानंद दोनों से भिन्न योगी अपने निजानंद को भले ही अनुभव कर लेता होगा लेकिन मूढ़ पुरुषों का इस ब्रह्मानंद में गति कैसे हो सकती है तो मूढ़ तुमने कह दिया ऐसे पर क्या सोचना है शिष्यणव पृष्ठो गुरुर्तिमूढ़ से विद्याधिकार एवं नास्तिक शिष्य जब ऐसे पूछता है गुरु अपने मन सोचते है अति मूड की प्रश्न पूछा होगा और अति मूड यदि है वो तो वो ज्ञान के अधिकारी ही नहीं विद्या के अधिकारी नहीं विद्या अधिकारे नास्तिक वादेश जायताम्रियतामपी पुनः पुनर्देह लक्ष्यी किन्नो दाक्षिण्य ऐसे पर तैयार कर करके क्या फायदा होगा बताओ हो? जो कि पुण्य पाप कर्म के अधीन हो गए मरते हैं जीते मरते हैं जीते मरते हैं जीते तीसरे मार्ग वाले हैं न उत्तरायण मार्ग वाले न दक्षिणायण मार्ग वाले किंतु कियृस्व यही मरना यही जीना कभी कुत्ता बना कभी आदि बना कभी बिल्ली बना फिर आदमी बना कर कुछ घट कुछ और रहा है लटर पटर हो रहा है पुण्य पाप की वजह से धर्म धर्म की वजह से जायता मृतम अपनी पुनः पुनः देह लक्ष्य ही लाखों शरीरों के इस तरह से भले प्राप्त करते जीते मरते जीते मरते रहे रहो दाक्षण तो वो तो? ऐसे पर दया करने से क्या होगा बताओ मेरे को क्यों दया किया जाए इस बारे भोगी लोग हैं भोगवादी है उपभोक्तावाद में लगे हुए हैं विकासवाद में लगे हुए हैं ऐसे लोगों को क्या उपदेश देना जानता जिसको ओ, अभी दुनिया में लग रहा है बहुत जो है बहुत, बहुत गरीब लोग है इनका भला कैसे होगा ऐसे सोचने वाले को वेदांत नहीं बताना चाहिए ठीक है जाओ जाओ मेहनत करो गरीबों को उधार करते रहो तुम कम्युनिस्ट बन जाओ <laughs> नेता बनो कुछ बनो करो दुनिया का कल्याण तो दुनिया का कल्याण करना चाहिए दुनिया के पीछे लगो वेदांत के अधिकारी नहीं है जो दूसरे के कल्याण सोचता है वो वेदांत अधिकारी नहीं है जो अपना कल्याण सोचता है वो वेदांत अधिकारी अति मूड क्या होते यही होते खाओ पिओ मौज करो कमाया खाया खत्म कर दिया इस तरह के जो लोग हैं उन पर तो दया करना व्यर्थ होता है नारद थे दिन मेरी सर्वात्म भाव दर्थ क्या है सर्वम अहमेव इतिवा वर्वम आत्मा सर्वात्मा गर्भ क्या बहुत फर्क है सर्वस्विन आत्मा अस्थित तथा दया कर तुम नहीं ना। सब कुछ मई हूँ वो दुखी शरीर में सुखी शरीर नहीं हूँ सारा सारा संसार का शरीर मैं ही हूँ तो किसी क्या करोगे आप नहीं है इसका मतलब सर्वात्म भाव नहीं है अभी एक आत्मभाव एक शरीर में आत्मभाव है केवल एक शरीर में आत्मभाव होने से शरीर यात्रा ये इसका भी शरीर यात्रा होता है ना बस देखिए दोनों में अंतर है ना होना एक अलग चीज होता है और पूर्वक मैं करता हूँ कर्तृत्व भक्तृत्व से करने एक अलग चीज होती है और सर्वात्म भाव है तो कर्तृत्व भक्तृत्व रहता ही नहीं है का बाप नहीं, नहीं नहीं नहीं करतृत्व हैत्मा जब है कौन करता रह गया है? कोई में, कोई में थो थो नहीं रहा। सर्वस्विन आत्मा कहोगे तभी कर्तृत्व वक्तृत्व नहीं रहेगा सब अलग अलग चीज है सर्वम आत्मा की सर्वा सर्वस्विन्न आत्मा भी सर्वात्मा सर्वमेव अहम् रूपी आत्मा यदि सर्वात्मा तीनों में आपके कर्तव्य नहीं होना चाहिए अतः होता क्या है योग सूत्रकार ने क्या कहा मैत्री करुणा मित्र एक ज्ञानी विवेकी क्या करता है समभाव में जब है मैंने मान लो साधक भी साधक साधक है वहां मैत्री होता केवल और कोई दुखी है हित है अपने से निम्न स्तर पर भी है उन पर क्या करना करुणा जाना नहीं करना नहीं भगवान से प्रार्थना किया उसके भला हो उसके अपने से उसके भला हो बस और अपने से उत्कृष्ट में द्वेश नहीं करना ईर्ष्या नहीं करना मुदित प्रसन्न हो जाए भगवान ने इनको बहुत अच्छा दिया है, है। मुदित और जो बिल्कुल वेद विरोधी चल रहे मान लो आपका ज्यादा मार्ग साधक है उससे बिल्कुल खिलाफ है उसको देखे उपेक्षा कुछ करना नहीं करने की बात जहां तो कर्तृत्व तो आ जाती है इसलिए योग सूत्रकार भी कहते हैं एक साधक का कर्तव्य के मोक्ष का कर्तव्य दूसरी तो दुखी को देकर भागो मत उसका भला आप कर भी नहीं सकते हैं जब तक तो उसके प्रार्थ में नहीं होता कोई किसी कुछ नहीं करता वास्तव में सब अपने भोग में भुगत रहे हैं। एक दूसरे के निमित्त मात्र निमित्त मात्र गीता में इसने कहा निमित्त मात्र बनो निमित्त मात्र बनने में कर्तृत्व नहीं रहता है कर्तृत्ता के तो निमित्त नहीं रहा आप निमित्त नहीं रहे ईश्वर करता है इस सृष्टि का और मैं उसे निमित्त मात्र हूं जैसे कि प्रपक्ष इसलिए सर्वम आत्मा है तो भी कर्तृत्व नहीं है सर्वस्विन आत्मा है तो भी कर्तृत्व नहीं हो सकता सर्व आत्माअम तथा भी कर्तृत्व ना अतएव कारण कार्य में किसके लिए क्या करता है इसलिए सिंपति भी करना है व्यवहारम हम जहां लाते हैं दया करना है करुणा करनी है तो वहां पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कुछ बातें वो जो वर्णन करने जा रहे किस पर करना है भगवान भी का देना है ठीक है कर्तव्य है दान देना है दान किसको देना पात्र जिस किसी को देते जाओ ऐसा नहीं होता है औद्योगिक तो भी बर्बादी होगी उससे उसका भला नहीं होने वाला कथा आता है कि शिवजी एक बार पार्वती से चल रहे थे थे तो बहुत गरीब भक्त थे। भक्त शिव के परम और देखो आपके आपके भोले बाबा भक्तों का क्या हाल है कुछ दया खरो करती हूँ अच्छा कह रही है पहले पहले वो आई जो भगत की पत्नी थी मुझसे भाई तो क्या बनना चाहती है भाई क्या चाहती है मेरे को सुना है इंद्राणी नाम की होती है इंद्रलोक में बहुत दिव्य भाई भविष्य मैं इंद्राणी बनना चाहती तो भगवान ने कहा तथास्तु तो था तो इंद्राणी हो गई जट चलिए यहाँ से सशरीर गई। और इंद्राणी हो गई अब आ गई तो उसको याद आ गई का पति और बच्चे अवगर रहे क्या हुआ कोई शिवजी और रोने लगी वहां इंद्राणी बन करके भी अब भगवान सब दिखा रहे उसको दृश्य पार्वती देखो देखो, क्या हो रहा है और उसके पति चाहिए अब तुम कहो इसको भेज देता हूँ हाँ दो दिया। ने, उसको भेज गया। दो गया पार्वती मर रहे और भी दोनों दुखी हो गया। हम तो एक दुखी करी और दोनों दुखी हो गए ना अब तो। तेरे वजह से दोनों दुखी हो गए तो पार्वती ने फिर किसमें क्या करना है बच्चों को भी भेज दो वहां पर तो ठीक है भाई इन बच्चों को भेज दिया जाए तथा कर दे सारे बच्चे तीनों तीनों अब तीन बच्चे पति पत्नी दोनों बार सारे घर के लोग में सब वैभवों के साथ हैं मजे में धर हैं लेकिन उन्हें लगे अरे ये क्या है कैसा जिंदगी सोचता हूँ झट चीज आ जाती है सामने ये तो जिंदगी बेकार हैड्डू हुआ झट सड़े लड्डू आ गए दो लड्डू चाहिए था एक लड्डू आ गए कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ता यार बिना भीख मांगे रोटी खाए क्या मजा है बेकार जिंदगी हमारी हो गई यहाँ करके वो बच्चे कहे ये क्या जिंदगी या कंशे कोई खेलते ही नहीं, नहीं साथ सब परेशान हो वहा पांचों अब फिर पार्वती देखो अब तुम बात करो उन लोगों से अब पार्वती पूछते तो कहते मैया तो क्या कर दिया हम लोग भला करने के चक्कर सब बर्फबाद कर दिया हमारा हमको वही झोपड़ी में ठीक है भीख मांगते थे रोटी खाते थे हमारे बच्चे को कंचे खेलते थे कबड्डी खेलते थे मजा आता था कहाँ वो सब छोट गए यहाँ कौन ये सब होता है यहाँ जो तो संकल्प का उल्टा कुछ और हो जाता है वो सोचते थे वही सामने आ जाता है मुश्किल है यहाँ तो जगत नहीं चाहिए हमको वही छोड़ वापस वही हम किसको क्या कर सकते उसके भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसको कुछ मिलता नहीं किसी तरह कर ले हरिश्चंद्र कथा प्रसिद्ध और राजा था क्या हुआ तो भाग्य है ना खेच के ले गया चाहे उसे परीक्षा महान बहाने कुछ कारण बहाना बनाना पड़ता है तो लोगों ने उसकी सत्यता की परीक्षा ले रहे थे देवताओं ने परीक्षा ली जो भी उसके भाग्य ऐसे था, था पड़ में बच्चा मर को, तो को, को जलाने नहीं दिया सत्यता और ईमानदारी की सब अनिक कथाएं बता रहे हैं भाग्य से ज्यादा समय से कुछ मिलता है नहीं तो हम किसको क्या करके दे रहे हैं वह निमित मात्र बन जाते हैं मतलब उस भाग्य के आपके तो ना आमरण पर्यंत का अवसर बार दिया गया मतलब भाग्य को बदल नहीं सकते आप लेकिन जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो पुण्य पूंजी आपको आगे लाभ देगा अगले जन्मों में इसे कई लोग देख रहे हैं इतना मेहनत करते इतना मेहनत करते हैं तो भी कमा नहीं पा और कई लोग ऐसे हैं, कुछ मेहनतें दर धड़ करोड़पति प्रतिबंधे जा रहे हैं सरकार दे रही उनको पैसा, लोग भाई तो पैसा ले बिजनेस कर ना बताओ। और एक जो ले रहा है सब डुबा जा रहा है ऐसे भी है, लिए खूब और सब दिए, क्या करेंगे आप इसे पुरुषार्थ तो करना है लेकिन इसका पुरुषार्थ तो छोड़ना है पुरुषार्थ की गुंजाइश बीचे दी गई फिलहाल भोग आ रहा है बीच पुरुषार्था उस पुरुषार्थ पुरुषार्थ करोगे तो अगला जन्म सुधरेगा यही होता है साफ भगवान ने कह दिया कितना कुछ कर लो मोक्ष भी प्रारब्ध निश्चित पुरुष प्रक्रिया पुरुषार्थ ये कर रहे हैं अगले दिन में हमारा उसे प्रार्थ बन जाए इस जन्म प्रार्थ हमारा नहीं है अगले जनता कर सकते हैं ना महत्व तो कर सकते हैं अगले जन्म तो है या नहीं, नहीं। तो पूर्व जमीन ना होता जन्म आए कहाँ से नहीं स्वामी जी इसी ही? जन्म में ही? जो मेरे हाथ में है ही? मैं घर नहीं पाऊँगा कौन जाने कौन अगले जन्म है नहीं नहीं, नहीं आपके हाथ में है ही नहीं ना आप सोच रहे गलत मेरे हाथ में है सर मुझके आपके हाथ में है ही नहीं मुझे इस आदमी का जन्म दिया गया है जिसमें कौन दिया क्यों दिया कहाँ ऐसी आया इसमें मुझे फ्री मिल नहीं है यही तो है किस विषय में है मैं कर सकता हूं, हाँ? ना, नहीं कर करता ना है। mangeta, पर तुम hai, तो तो तो दिया। वो दिया हाँ, वो वो है है इसका मतलब किस विषय में लेकिन किस भी विषय में फ्रीविल नहीं किया है ना आ गया ना उसमें धर्म धर्म में ही आपका फ्रीविल निश्चित हो गया सभी पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या? धर्म तो हाँ, तो तो तो तो इच्छा तो है। कर ही सकते हैं इच्छा कर्म की कोई आपत्ति है क्या स्वर्ग की इच्छा कर रहा है क्या इच्छा करना और मोक्ष पाना तो इच्छा करोगे करोगे? तो तो प्रयत्न क्यों अगर नहीं नहीं मिलने वाला है करोगेगा यदि प्रारंभ मौत थी तो प्रेरणा हुई आने का मोक्ष भी हमारे है प्रार्थ में उसके अनुरूप होगा अगर मोक्ष मेरे नहीं था तो मैं बैठ कर प्रारब्ध होगा जब उस ज्ञान की अनुभूति कर पाए भगवान इसलिए कहा अनेक जन्म संसिध इसलिए ये कोई गारंटी नहीं इस जन्म मोक्ष हो जाएगा लेकिन इतना गारंटी जरूर है आगे कोई ने कोई जन्म होना ही है क्योंकि सुना रहे हैं भगवान ने प्रेरणा दे सुनने को क्यों दिया सुनने को दिए हैं अवसर और हम सुन रहे निष्ठा पूर्वक जरूर फलीभूत होगा क्यों नहीं? में हो भगवान भी देते। जो समय भ्रट्ट होता नहीं नष्ट होता नहीं उसको बुद्धियों में देता हूं और अगला जन्म उसको फिर वही वेदान से शुरू करेगा इस तरह से वो कुछ ही जन्मों में जैसे पहले विचार हो चुका है तीन जन्म क्यों न्यूनतम तीन मानी जाएगी यदि जन्म नहीं हुआ शरीर छूटने से पहले अनुभव नहीं हुआ निष्ठब वेदांत श्रवण कर अभ्यास करते रहता हूं तीन जन्म के अंदर मोक्ष पक्का है ये निर्णय दे चुके हैं भरताजी का दुष्टांत को लेकर महाभारत का इसीलिए अब प्राग कर्म ही हमें अलाव कर रहा है वेदांत सुनने को और प्राग कर्म में इसी जन्म मोक्ष दे तो ये जो ज्ञान सुन रहे हैं इससे यहीं पर मोक्ष हो भी जाएगा नहीं होगा ऐसी बात नहीं इसलिए तो सत्यमस्ती नचेदिवादी कहती है प्रयास करो पूरी करो और यदि जन्म के प्रारंभ में है तो ज्ञान जरूर अनुभूति में परिणत हो जाएगा नहीं है तो चिंता मत कर वो अगले जन्म जरूर करा देगा यदि जिसने क्या है कई हुआ यह आप करके विमुख हो जाते आ भी गए किसी पुण्य वजह से भगवान ने अवसर दिया जाओ ध्यान में कोर्स अटेंड करो वहाँ गड़बड़ करके छह महीने भाग गया <laughs> कोई तीन महीने में भाग गया कोई एक साल में भाग गया अलाव नहीं किया प्राप्त कुछ प्राप्त था प्रबल प्राप्त नहीं था प्रबल नहीं था पुरुषार्थ अवसर मिले विफल हो गया तो गलत खुद की है पुरुषार्थ होना चाहिए था ना अवसर दिया उस अवसर का हो रहे हो मेहनत करो क्या संयुक्त तो विवेक करो जब पहला दिन से यही शिक्षा दिया जाता है अब आए हो तीन साल के कोर्स के लिए है? वो भी प्राप्त है है प्रबल बेचारा कि पुरुषार्थ प्रबल प्रार्थ काट नहीं पा रहा है उसको अभिभूत नहीं कर पा रहा है इतनी पुरुषार्थ होनी चाहिए वह प्रारंभ में विद्यमान जो प्रतिबंधक है वो भगवान की कृपा से निवृत्त हो जाना हो तो गुरु कृपा ईश्वर कृपा से खत्म इसे तो उपासना है फिर उपासना का क्यों आई करोगी देवता की कृपा करेगी ईश्वर कृपा करेगा गुरु की कृपा होगी उपासना और गुरु सेवा गुरु सेवा से गुरु की कृपा होती है शास्त्र सेवन से शास्त्र कृपा प्राप्त होता है उपासनाओं से ईश्वर कृपा प्राप्त होती है सारे प्रतिबंध खत्म अपने व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं इसे क्षण क्षण भी हमें ईश्वर को स्मरण करते रहना है अपने अहंकार में आ गए तो फिर गए उसको स्मरण करते रहोगे लुढके हुए को भी खड़ा कर देंगे भगवान दोबारा गिरे ऑफ बाई भूल हुई गलती हुई दोबारा आपको जब खड़ा कर दे तुरंत तो कर देते हैं क्या गलती से उभरा आ जाएंगे एकदम डूबी गया गंग आया ही उसी दृष्टिकोण से इसे भी कहना जो अति मोड़ उस पर कृपा करने की सोचना भी मूर्खता है उस दया करने के सोचना भी मूर्खता तो है तो हैं नहीं तो भस्मासुर जैसे है कहने का मन हो शिव जी ने दया के उल्टा शिवजी पर ही भसम करने के लग गया था वही हाल हो जाएगा आप दया करो उल्टा आपको भी लेके डूब जाएगा हम तो डूबे सनम तेरे को डूब के <laughs> <laughs> नहीं वही कहानी हो जाएगी हम तो जा रहे तेरे को लेके डूबेगी इसलिए से दूर रहना ऐसा से तो दूर ही रहना चाहिए अनाद संसारे अतिथेषु जन्मेश अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत वर्षा नानाविध देहस्वी कारण पुनः पुनर्जा मृत करता इसलिए अति पुना, मूढ़ो ता ये अति मूढ़े और अनाद काली संसार में अति तनंत जन्मों से अनुष्ठित सुकृत और दुष्कृत के अधीन होकर के देह स्वीकार को स्वीकार करता हुआ पुनः पुनः पुण्य पापों को करते हुए जन्म मरण के चक्कर में रहने वाले हैं ऐसे तो रहना चाहिए तब वो शिष्य कहते महाराज फिर भी आप तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं, सब पर दया करने वाले दया सागर है आप दया कुछ तो कर दीजिए बाहर उस पर भी कहेंगे भाई इसका तो तुम्हारा कहना है अति मूढ़ नहीं मूढ़ होड़ा अंतर कर रहे हो तुम है सर्वाग्राहक आचार्य सर्व के का शिष्य कहता है अगले श्लोक में जवाब देंगे अस्थि वो अनुक्षण्य प्रयोजन जिज्ञास पर विकल्प कर दिया यदि वो मूड उस पर ही तुम चाहते हो मैं दया करूं फिर मुझे पहले बताओ मूड किस को जिज्ञास है या मुखी है मैंने एकदम है क्या है वो दोनों की रूपये में बता दूंगा अस्ति वो अनुजुक्ष अस्ति दाक्षिण्य ने प्रयोजन अस्ति दया करने का भी प्रयोजन है क्यों आप वह मैंने आप क्या है अनुजिग्र अनुग्रह करने की इच्छा वाले होते हैं सब पर अनुग्रह करने की इच्छा आपकी होती है कोई भी सब पर अनुग्रह करने वाले इसीलिए आपकी दया में भी कोई प्रयोजन होगा यदि ऐसा कहते रही, ब्रूही तो गुरु शिष्य से पूछता है बताओ फिर वह मूढ़ किस क्वालिटी का है सबूढ़ परामुक वह जिज्ञास क्वालिटी का है या परामुख है बहुर्मुखी है भोगी है अर्थात सीधे सीधे त्यागी है कि भोगी है है त्यागी। और भोगी होता है वो क्राम मुखी तो त्यागी है कि भोगी है भोगी है तो उसको बोलो कर्म करो उपासना करते रहो भाई तुमको पैसा चाहिए लक्ष्मी की पूजा करना जो चल उसी हिसाब पूजा पाठ करते रहो और त्यागी है तो उसको आत्मा के प्रकरण सुना देना जिज्ञासु है तो। रागी चेत तब रागानुसारे कर्म व उपासना वक्तव्य भोगी मने रागी रागी रागी मने खाने रागी, नहीं। आ, रागी रागवान पुरुष रागवान पुरुष यदि है उसके राग के अनुसार उसकी इच्छा के मुताबिक कर्म अथ उपासना कह देना चाहिए यदि प्रथमे इस प्रथम पक्ष में परिहार दे रहे हैं उपास कर्म वापुर प्रथम उसकी टीका रह गई वो गुग्रह तो, तो करने की इच्छा वाले अनुग्रह तेषा भाव उनके भाव का नाम अनुजिघक्षुत्व तत्व तस्मा इसलिए शिष्य उद्धरण इच्छा युक्त शिष्य को उद्धार करने की इच्छा से युक्त होने के नाते दाक्षिण्यता तब तो उदरण लक्षण प्रयोजन उनके ऊपर दया करने का उद्धार रूपा फल जरूर होता है एवं शिशु वचन आकरण शिशु वचन सुन करके गुरो तो विकल्प उसको विकल्प करके पूछते हैं भाई अति मूड नहीं है मूड है मूड में भी दो क्वालिटी होते हैं दो प्रकार के एक रागी है भोगी है और दूसरा त्यागी है जिज्ञासु यदि मूढ़ काचन क्षेत्र वक्तव्य तभी मूढ़ किम रागी वा, वद वा, श्लोक में पहले जिज्ञास में परामुख है प्रथम पक्ष ले रहे हैं टीका प्रथम कौन है रागी उसका जवाब दिया जा रहा है उपास कर्म वाव या विमुखात मंद प्रतु जिज्ञास आत्मानंदे न बोध विमुखाया जो विमुख पुरुष है ऐसी विमुखाया विमुखाया हाँ, विमुख पुरुषों के लिए यथोचितम उनकी बहिर्मुखता का कारण समझो पहले वो क्या चाहते हैं उसी अनुसार यथोचितम उपासम कर्मवा व्रूया उनके लिए जैसा उचित होगा वैसी उपासना वैसी कर्म उनको बता देना चाहिए और मंद प्रज्ञास मंदिर विवेक जिज्ञास हो गया इस करें, मंद वाला जो है वो है तो आत्मानंदे बोध एक आत्मानंद विमुखाया तत्व ज्ञान विमुखा बहिर्मुखा तत्व ज्ञान से जो विमुख है अर्थात सुनना ही नहीं चाहते ऐसे जो बहिर्मुखी लोग होते हैं बहिर्मुखी लोग होते ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा उनको क्या करना ना कर्म बताना पता भक्ति करो रामायण सुनाओ भागवत सुनाओ कीर्तन कराओ नहीं भजन कराओ नाचनाओ गोट रखना बढ़िया बढ़िया गाने वालों को रखना खूब नचाना उम्र रेप वगैरह जैसे करते सब जो है अतिमंदाधिकारी उनके लिए ही है अतिमंद तो एक बार हम लोग बैठे दोस्तों पता नहीं क्या उसके मन में पूछ पड़ा स्वामी जी से महाराज जब ये बताइए बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष लोग बोलते हैं उनके सुनने के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं तो हम लोगों को इतना कोई ज्ञान नहीं कुछ नहीं पढा मीठे मीठे गाते हैं प्रेम से बोलते हैं इतने लोग आते हैं तो हमारा जहां से कहे जो कथाएं तीन प्रकार की होती है सात्विक कथा राजसिक कथा तामसी कथा आप लोगों का तामसी कथा है तमोगी कथा में भीड़ बहुत हो में करने को कहा जाएगा विशेष उसे प्रवृत्ति है इसे वो भी पसंद नहीं करेंगे संज्ञा करो जब करो पूजा करो ऐसे कौन आएगा उनके पास सुनने के लिए ये तो कराएगा भाई दुनिया राम को चोटी वोटी रखवा देगा और एक बेटर लगवा के देगा और कहे कहेगा करो वो करो नाक पकड़ो चोटे पकड़ो ये ठीक नहीं है वो छोड़ देंगे उसके पास कम लोग जाएंगे जो कर्म वाले लोग उसके पास और का तो वो है जो आपके अहंकार को नष्ट कर ले दे। देगा वो महात्मा होगा उसी का तो कौन सुनेगा कोई महात्मा ही सुनेगा जो अहंकार आने मुक्ष वाले इसलिए सात्विक कथाओं में दस बी होते हैं राशि कथा में सौ पांच सौ तक होते हैं कांसिक कथा में हजार रूप से ऊपर होते हैं ऊंचाई नहीं करती दर्शन करने के करेंगे उस दिन के बाद हो, तो गड़बड़ क्योंकि मनोरंजन है मनोरंजन है मनोरंजन मनोरंजन की कथा होती है चुटकुड़िया सुना रहे हैं सिनेमा के गाने को गा रहे हैं क्या ये उस तर्ज में कुछ गा रहे हैं सीधे और राम की कथा हो रही पता नहीं कहां कहा से क्या उल्टा पुटा लाएंगे सा राम कथा छोड़ ही देंगे पता नहीं चला क्या हो रहा चले क्या बात हो रही कुछ नहीं समझे मनोरंजनात्मक होता है ना उसके लिए उपासना उसके की है कर्म की है मध्यम क्या है? है। भक्ति वर उपासना पड़ता है। भजन करो, पूजा करो, जप से होगा वही बताना पड़ेगा उसको रागानुसारे कह रहे रागानुसारे उस कर्म उपासना विमुखाय तत्व ज्ञान विमुखाए बहिर्मुखा यथोचित यथा योग्यम का कामश्चित तो पाश्चिम आदि कामना करते हैं और स्वर्गा कामशित कर्मिया कामना करते हैं तो कहो अग्निहोत्र हो अग्निहोत्री बन जाओ और कर्मकांड करो और अन्य लौकिक कामनाएं हैं उसके अनुसार धंधा वगैरह बता देना और जैसी कामना वैसे काम जिज्ञास में स्वाति विवेक तो क्ष जो विवेकी होगा उसे पूर्व अध्याय में कहा मार्ग को अपनाते हुए पूर्व अध्याय प्रकार के अनुसार योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेगा मंद प्रज्ञ से तो दर्शन उपाय मंद को अब बताने के लिए करते हैं यो मंद मंदा जड़ा विवेक जड़ा, जड़ा, जगता ही नहीं है तब मंद प्र वो संबंध फिर भी वो जानने की इच्छा रख रहा क्या करें? है है है है है है वो भले लेकिन जिज्ञासा ज्ञान की क्यों क्यों नहीं है? <laughs> नहीं जगह अब कितने घूम रहे हैं कितने <laughs> घूम रहे हैं आपने नहीं देख हो क्या जितने घूम रहे हैं मंद प्रज्ञा जिज्ञास तो है तीव्र जिज्ञास कितने वास्तविक जिज्ञासा जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो बहुत ही कम होते सौ विद्यार्थी हो तो मुश्किल से एक या दो होगा उनमें से अंठानवे तो मंद क्योंकि मंद प्रज्ञा कह रहे हैं उनको ज्ञान की इच्छा जरूर है अनुभूति की इच्छा है ज्ञान चाहते हैं ब्रह्म का ज्ञान हो जाए मोक्ष नहीं चाहते ज्ञान चाहिए इसलिए दुकान चलाना है <laughs> इसलिए मंद प्रज्ञा ना हो मंद प्रज्ञा इसे तो जड़ता है अरे विवेकी होगा हो जाता, पर परमान तो तो कैसे हो चिंता वो निरंतर। बार बार दृष्टान देते ना वो लोग अरे भाई खाना खा करके बस बे में बैठ के जाना भंडारा वा खा लिया बढ़िया चक्का चक आओ खा के बैठ गया बस में जाना है दिल्ली छह घंटे का रूट है और बस वाला रोकता ही नहीं कहीं रास्ते में दो घंटे बाद शुरू हुआ कोई तो रोका रोका अपने ब्रेक लगाई लगाते रहे लगाते रहे सोच भी लग गई अवसर मुसीबत हो गया डबल द्वार को कंट्रोल कर रहे आप दो द्वार को रोकते रोकते रोकते मोहल चार पांच घंटे के बाद गाड़ी रुक गई गाड़ी रुकी तो क्या करोगे आप? आदमी ऐसा भागता है दरवाजे की ओर बाहर निकलता है उसको पता नहीं चलता किसे खोपड़ी पर पैर पड़ा, किसे पैर, पर पैर पड़ा, किसे पर पड़ा, किसे पर पड़ा पर पर हाथ क्या हुआ वो गया हुआ बस बाहर जा कैसे कोई इधर उधर देखेगा और कैसे छोड़ देगा जब लघुशंगा छूटता है तो सबसे जिंदा बच गया बड़ा आनंद आता है परम आनंद तो लघुशंका को छोड़ने की कितनी तीव्र इच्छा चलती प्रेशर पड़ रहा है क्या करेगा बस ट्रेन तो है नहीं, तो तीव्र लघुशंका छोड़ने की जो तीव्र इच्छा जैसे होती है वैसे संसार को त्यागने की तीव्र इच्छा आएगी इसी तरह मंद प्रज्ञ मंदा वो तीव्रता नहीं आ रही ना जिज्ञास हुए इसमें नहीं है दोनों में अंतर है तो जगी नहीं है, भी तीव्रोक्षा जगी नहीं है ये तो आप बिल्कुल और लोअर लोअर का बोल रहे हैं जिज्ञास हो गया तुम इच्छा हो ब्रह्म क्या है भला बड़ा ब्रह्मात्मा बन गए लोग पता नहीं क्यों बने क्या करते हैं ये इच्छा हो जानने की ओ ब्रम यह होता अच्छा अच्छा चौपनषद होता है सुन लिया उसने पर अपना काम उसने जो करना वही करेगा इसलिए कहते हैं तम अंद्र मन तुम इच्छो जिज्ञास सो तम आत्मानंद ना आत्मानंद विवेचन मुख्य ना को दे उसको आत्मानंद विवेचन के भाने से उसको बोध कराना पड़ेगा ब्रह्मानंद का कैसे होगा बताएंगे